विनय पत्रिका विनियावली राम प्रीति की रीत या के जनियत है बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे ऐसे वृद्धावल बलिद मनियत है गिद्ध को कि शराध भीलनी को कायो फल सौ साध सभा भनियत है रावर आदरे लोक बेदह आदरियत है प्रभु के कृपा कृपालु कठिन कलिहु काल महिमा समुजुर अनियत है तुलसी पराय बस भैरस अनरस द्वारे है। हे राम जी प्रीति की रीत आप ही भली भांति जानते हैं बलिहारी वृद्धावली को इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़े का बड़प्पन अभिमान एवं छोटे की छोटाई दिनता को दूर कर देते हैं आपने जटायु गिद्ध का श्राद्ध किया और सबरी के फल बेर खाए यह बात भी संत समाज में अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस किसी का अपने आदर किया लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं आपका प्रेम योग तथा ज्ञान से भी बड़ा माना जाता है हे कृपालु आपकी कृपा से इस कठिन कल में भी आपकी महिमा को समझकर कर भक्तजन हृदय में धारण करते हैं यद्यपि तुलसी दूसरों के विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से अनरस अर्थात प्रेमहीन हो रहा है तथापि हे दीन बंधु वह आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है आपकी कृपा दृष्टि पाए बिना हटने का नहीं राम नाम के जपे जाय की जरनी कलिकाल पर अपाय भय है जैसे तम ना सिपे कुचित्र के तरनी कर्म कलाप पर त्याग पाप सने सब जोश फूल फूले तरफो कटफरणी दम भलो भलाल के उपासना पिनाशिनी केहे सुगत साधन भय उदार भरणि जोग न समाधि विराग ज्ञान वचन विशेष भेष कहू न करनी तपट को पट कोटि कहनी रहनी खोटी सकल सराह निज निज आचरणी मृत महेश उपदेश है कहाँ करत सुरसरितीर काशी धरम धरणि राम नाम को प्रताप हर कहे जपय आप जुग जुग जान जग बेद हु मति राम नाम ही सोरति राम नाम ही सो गति राम नाम ही, ही के विपति हरनी राम नाम सो प्रतीत प्रीति रखे कबूक तुलसी धरेंगे राम राम धरनी श्री राम नाम जपने से ही ही मन की जलन मिट जाती है इस कलयुग में योग यज्ञ दूसरे साधन तो सब वैसे व्यर्थ हो गए हैं जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र लिखे सूर्य व्यर्थ है कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों में सने हैं कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल लगे ही नहीं दम्भ लोभ और लालच ने उपासना का भली भाग्य नाश कर दिया है और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है इस प्रकार कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है न तो योग ही बनता है न समाधि ही उपाधि रहित है वहराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं करने कुछ भी नहीं केवल कथनी है कपट भरे करोड़ों कुमार कुमार चल पड़े हैं कहानी और रहनी सभी खोटी हो गई है सभी अपने अपने आचरणों की सराहना करते हैं एक राम नाम की महिमा रही है शिव जी गंगा के किनारे काशी की धर्मभूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं अब तो राम नाम ही से अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए राम नाम ही से प्रेम करना चाहिए और राम नाम ही की शरण लेनी चाहिए क्योंकि एक यही साधना जीव की जन्म मरण रूप विपत्तियों को दूर करने वाली है हे तुलसी राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी न कभी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से तुष्पर दया करेंगे लाजन लागत जास कहावत हरि तुम कह भावत। सकल संगत जी भजत जाहि मुनि जप तप जाग बनावत मौसम मंद महाखल पावर कौन जतन तही पावत हरि निर्मल मलग्रसित हृदय अथ मोहि जनावत जय सरकाक काक बक सूकर क्यों मराल तहयावत जाकी शरण जाई को बिध दारुण त्रैताप बुछावत हलो जह हो गए तहु गएलोते सर्गो मिटन तथा सरिता कहनासतः कहरन समझावत होतीन सो हरि परम बैरक तुम सो भलो मनावत भलोमनावत और ठोर मोक ताते हठिना तो लावत दार चूड़ा राखुसरनोदारण तुलसीदार्थ गुण गावत हे हरे मुझे आपका दास कहलाने में लज्जा भी नहीं आती जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी विचार के छोड़ देता हूँ संतों के आचरण छोड़ देने में मुझे पश्चाताप तक भी नहीं होता इतने पर भी मैं आपका दास बनता हूँ मुनगण जिसे सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भसते हैं जिसके लिए जप तप और यज्ञ करते हैं उस प्रभु को मुझे जैसा मूर्ख महान दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है भगवान तो विशुद्ध हैं और मेरा हृदय पापपूर्ण महामलिन है मुझे यह असमंजस जान पड़ता है जिस तालाब में कौवे गिद्ध बगुले और सुअर रहते हैं वहां हंस क्यों आने लगे भाव यह कि मेरे काम क्रोध लोभ मोह भरे मलिन हृदय में भगवान नहीं आवेंगे वह तो उन्हीं मुनियों के हृदय मंदिर में विहार करेंगे जिन्होंने निष्काम कर्म वैराग्य भक्ति ज्ञान आदि साधनों द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है जिन तीर्थों के शरण में जाकर ज्ञान के साधक पुरुष सांसारिक तीनों कठिन को बुझाते हैं वहाँ भी जाने पर मुझे तो अहंकार अज्ञान और लोभ और भी अधिक सतावेंगे क्योंकि सोतिया डाह स्वर्ग में भी नहीं छूटता वहाँ भी साथ लगा फिरता है मैं दूसरों को यह कहकर समझाता फिरता हूँ कि देखो संसार रूपी नदी के पार जाने के लिए संत जन ही नौका है किंतु हे हरे मैं स्वयं उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण चाहता हूँ पर ऐसा होने पर भी कहाँ जाऊं मुझे और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है इसी से नालायक होता हुआ भी आपसे जबरदस्ती संबंध जोड़ता फिरता हूँ हे दाताओं में शिरोमणि रघुनाथ यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा है भलाई बुराई की ओर न देखकर अपने दयालु स्वभाव से ही इसको अपना लीजिए। कौन जतन बिनती करिए निज आचरण ही विचारियमान जान डरिये जेहिधन हरि द्रवान परिहरिये जाते जाल दुखते दुख पथ अनुसरिए जानत हो मन बचन करम परिये तो भी सो विपरीत देखि पर सुख दिन कारण ही जरिएपुराण सबको मत यह सत ये निज अभिमान मोहैरसाबस दिन आदरिये संतत स्वय प्रिय मोहित सदा जाते भव निधि परिये कौ सब नाथ कौन भलते संसार सोग हरिये जब कब निज करुणा सुभाव ते द्रवि तुलसीदास तो विश्वास हे नाथ मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं जब अपने नीच आचरणों पर विचार करता हूं और समझता हूं तब हृदय में हार मानकर डर जाता हूं प्रार्थना करने का साहस ही नहीं रह जाता हे हरे जिस साधन में थे आप मनुष्य को दास जानकर उस पर कृपा करते हैं उसे तो मैं हटपूर्वक छोड़ रहा हूँ और जहाँ विपत्ति के जाल में फंसकर दिन रात दुख ही मिलता है उसी कुमार्ग पर चल, चला करता हूँ यह जानता हूँ कि मन वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करने से संसार सागर से तर जाऊँगा पर मैं उससे उल्टा ही आचरण करता हूँ दूसरों के सुख को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्याग्नि से जला जा रहा हूँ वेद पुराण सभी का यह सिद्धांत है कि खूब दृढ़तापूर्वक सत्संग का आश्रय लेना चाहिए किंतु मैं अपने अभिमान अज्ञान और ईर्ष्या के वश कभी सत्संग का आदर नहीं करता मैं तो संतों से सदा द्रोही किया करता हूँ बात तो यह है कि मुझे सदा वही अच्छा लगता है जिससे संसार सागर ही में पड़ा हूँ रहूँ फिर हे नाथ आप ही कहिए मैं किस बल से संसार के दुख दूर करूँ जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव से मुझ पर पिघल जाएंगे तभी मेरा निस्तार होगा नहीं तो नहीं क्योंकि तुलसीदास को और किसी का विश्वास ही नहीं है फिर वह किसलिए अन्यान्य साधनों में पच पचकर मरे